अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था आचार्य चरण इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए ये लोग पांचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोष इधर ही ठहरा रहा उधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया वे इतनी फुर्ती से और सफाई से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे उस समय शंख भेरी मृदंग और सिंहनास से सारी राजधानी गूंज उठी धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी इधर दुर्योधन विकर्ण सुबाहू और दुशासन आदि भी बाढ़ चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे द्रुपद अलाचक्र बनेठी की तरह घूम घूम कर अकेले ही सब का सामना कर रहे थे उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक दिन में बच्चे बूढ़े और स्त्रियां भी थीं लाठी मूझल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए कौरवों का करुण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे अभिद्रुपद आदिवीर कौरवों को हरा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 पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया परन्तु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध से विमुख कर दिया इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और पांच बाढ़ों से चार घोड़ों तथा सारथियों को मारा अभी द्रुपद रात दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खटग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया जब अर्जुन ने द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे अर्जुन ने कहा भैया भी भीमसेन राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं इनकी सेना का संहार मत कीजिए केवल गुरु दक्षिणारूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए यद्यपि भीमसेन सभी लड़ने अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था धन भी छीन गया था वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले द्रुपद मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौन डाला है अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो उन्होंने तनिक हंस और भी कहा द्रुपद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 और मैं उत्तर ढटका अब तुम मुझे अपना मित्र समझो द्रुपद ने कहा ब्राह्मण आप जैसे पराक्रमी उदार हृदय महात्माओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है मैं आपसे प्रसन्न हूं और आपका अनंत प्रेम चाहता हूं। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल् में रहने लगे उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं वहां चरमन चरमनवती नदी है इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ इधर अहिछत्र प्रदेश की अहिछत्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था